श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौबीस दक्षिणेश्वर में राखाल राम आदि के साथ श्री राम कृष्ण अपने कमरे में दोपहर को भोजन करके भक्तों के साथ बैठे हुए हैं आज 25 फरवरी अठारह सौ ईस्वी है राखाल हरीश लाटू हाजरा आजकल श्री राम कृष्ण के पास ही रहते हैं कलकत्ते से राम केदार नित्य गोपाल मास्टर आदि भक्त आए हैं और चौधरी भी आए हैं अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है मन में शांति पाने के उद्देश्य से कुछ एक बार वे श्री राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं उन्हें उच्च शिक्षा मिली है सरकारी पद पर नौकरी करते हैं श्री राम कृष्ण राम आदि भक्तों से राखाल नरेंद्र भवनाथ ये सब नृत्य सिद्ध हैं जन्म ही से इन्हें चैतन्य प्राप्त है ये लोग शिक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं एक श्रेणी के लोग और होते हैं वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं एकाएक एक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और ज्ञान लाभ हुआ जैसे हजार वर्षों के अंधेरे कमरे में चिराग ले जाओ तो क्षण भर में उजाला हो जाता है धीरे धीरे नहीं होता निर्जन में साधना जो लोग संसार में हैं उन्हें साधना करनी चाहिए निर्जन में व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना चाहिए चौधरी से पांडित्य से वे नहीं मिलते और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन उनके पाद पद्मों में जिससे भक्ति हो सबको वही करना चाहिए उनका ऐश्वर्य अनंत है समझ में क्या आए और उनके कार्यों को भी कोई क्या समझे भिष्म का क्रंदन भिस्मेव जो साक्षात अष्ट वसुओं में एक है सरसैया पर रोने लगे कहा क्या आश्चर्य है पांडवों के साथ सदा स्वयं भगवान रहते हैं फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं भगवान के कार्यों को कोई क्या समझे कोई कोई सोचते हैं कि हम भजन पूजन करते हैं हम जीत गए परंतु हार जीत उनके हाथों में है यहाँ एक वेश्या मरने के समय ज्ञानपूर्वक गंगा स्पर्श करके मरी चौधरी किस तरह उनके दर्शन हो श्री राम कृष्ण इन आँखों से वे नहीं दिख पड़ पड़ते वे दिव्य दृष्टि देते हैं तब उनके दर्शन होते हैं अर्जुन का विश्वरूप दर्शन के समय श्री भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी तुम्हारी फिलासफी में सिर्फ हिसाब किताब होता है सिर्फ विचार करते हैं इससे वे नहीं मिलते